जय श्री प्रेम ग्रंथ की अजय श्री वृदानी जय श्री भागवत भागवतवासाह जय परम गुरु जी श्री बड़े जय श्री देवा जय जय गोपाल जय जय गोविंद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 आनंद ने हाई ओल्ड टाइम्स पर नार्मल हाई हाई इंटर कुंडमु आगे वाली पुरानी विश्व कमाई कुंज बाराज कस्टम सत्यमति भूले नहीं हो प्यास हो ये सियास्त कर देता हूँ बात में मुक्त हो जाएगा विश्व भर का सरकार नव लक्षण लक्षण श्री कृष्ण चं परनाम जग धाम नमाम द कृस्यस्य प्रेरणया प्रवर्तु उपरातु को तस्य हरे परकतम वन्दे श्री जिनेंद्र जी को वन्दे हम श्री पुरोषी पदम श्री गुरु प्रष्टव श्री प्रवसार सदना धाम दिपतम सदियों सार्वदेवताम सार्वं परमं दैतम शुक्ति शक्तिम यो श्रीवाधास्तु बालानं साधवर्दता श्रीविरां अनुतानिश्च मरायनाथस्तु वरुणचैय नमः परमं केवीम सरस्वती व्यासं तको जैनिप्रे सुवाचा प्रुक्तो धिश सर्वार्थं देवीदेवो पत्तानां पावनं देवो वैष्णवे ध्रुव भूमः महेशी सर्वदा कृतो परम भू राशि युतु स्थिति देआ भू हे वृति उपस्मते रघुनाथ रासो श्री जी मने रूपते उत्तरामद्रा तुलसी प्राहुले प्रिय रघुनांंचो पुरानो मित्र प्रसंगी वोचु लावण बिहारी लाल की जय सतगुरुदेव श्री प्रेम पत्र जिसमें प्रेम नगर की अथवा प्रेम साम्राज्य विभिन्न विशेषताओं को रेखांकित कर रही है रहे हैं बहुत बता रही है कि प्रेम का आयुष ऐसा है जैसे श्री आज भरत जब सेवा हो जाती है तो गायत्री मंत्र के द्वारा अपने आप को ही स्मरण करते हैं श्री प्रभु का स्मरण करती और करती कि प्रभु आप मुझे भगवत सेवोपयोगी बुद्धि कृपया आप कृष्ण मंत्र है और इसके द्वारा सीमा में भगवान यही प्रार्थना श्री आद भारत विताते तपो रज संग जाबु दो देव से भर भ मन की मम चाहाम सूर्य शाला पुद्रािष्ट चस्ते आंसर वर्धिना दुष्यत इरा मेम ये गायत्री मंत्र है के के जाति और जो देवता है उस अपनी माने तेज वह परम्परम शक्तिशाली है और उससे मन से मनसा इतन चल मन के द्वारा सृष्टि को वहां अपने तेज के साथ में उस कंकड़ में भी है। में वह वह इस जगत के और जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी होकर के और जितने भी कंकड़ है उनके भीतर प्रकाशक होकर के वह विराजमान है जड़ में ही वो विराजमान है तो सूर्य के, के, तो के, के द्वारा अगर पुनः अविष्ट वह द्वारा अविष्ट होकर के चलते देखता है हंस हंसराम को वह हंस होकर के साक्षी होकर के विराजमान है हम उसे हम उसे हम हम बुद्धि के द्वारा उसकी शरणागति ग्रहण करते हैं हैं, इसी प्रकार श्री गोविंद को ला श्री का करके और ला करके लाकर के पूजा श्री ष्णु भटवी प्रेम में कहा कृष्ण को उठाए कहा बैठाए सब कुछ भूल जाते हैं प्रेम में निर्वाह हो जाते है इसी प्रकार द्वार का देते हैं यथा द्वाद में भी ये दृष्टान दिया गया है सर्वत्र भाव श्री मुनि इनको बड़ी अवस्था प्राप्त हुई हो की क्या मार्कंडी थी ज्योतिष ने भगवान भजन किया तो इनकी अवस्था बढ़ गई और श्री नर नारायण भगवान इनके पास में आए नरनारायण भगवान के ध्यान सर्वकृष हरिंग सर्वतृषि हरि का ध्यान कर रहे हैं भाव द्रव्य का पूजन भाव द्रव्य के द्वारा श्री प्रभु का पूजन कर रहे हैं जिसमें परा पूजन ये परम पूजन हवा को जो पूजन है उसके द्वारा शुरू पूजा की गई है उसमें उसमें से बहुत बड़ी चीज विराजमान गर्माशन विराजमान भूषण कसो भूषण आयो जब आप कंस्तो मणि को धारण किए तो इस कंस्तो मणि से बढ़कर के और सा कौन सा भूषण हो सकता है और लक्ष्मी पढ़े किमते और आप लक्ष्मी पति हैं जिसके आपको क्या प्रदान किया जाए और बागीश बागी वचनी मस्ती आप वाणी के स्वामी हैं ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रशंसा की तो जो के जाती है उनको क्या समर्पण किया जाए तो ये विचार कर फिर वहां पर अपने आप को ही श्री शंकाचार्यों का धर्म सेवा में समर्पित कर रहे हैं तो हाँ. तो बाकी है। तो ये जो भाव द्रव्य है वो ही आपके पास तो ध्यान ध्यान कर, कर, कर रहे हैं और भाव द्वारा ही श्री ना इनके पास में है। जैसे गा गा श्री नर नारायण आए, श्री मार्क एकदम आंदोलित हो गए और श्री मार्किडिंग का जो हृदय में ध्यान कर रही है, उसका बाहर दर्शन कर रही उससे आनंदित भगवान का तो को बता ने ने आपकी माया नहीं देखी भगवान को तो आश्चर्य हुआ कि मेरे ऐसे भी भक्त हैं जिनको माया नहीं दिखी है सब तो परेशान होते हैं इसलिए माया से हमको दूर करो मातृ मुन्नी कह रही है भगवान बोले कि मातृ मुन्नी तो को मैं माया दिखा माया के दो रूप एक माया का रूप है, है या माया का दूसरा गुण है उसको कहते हैं माया तो प्रधान और माया ये माया की दो दुनिया प्रधान का तात्पर्य है जिसके द्वारा रजोगुण से सृष्टि हो सत्वगुण के द्वारा पालन किया जाए और तो तम के द्वारा संहार तो सृष्टि पालन संहार अपने गुणों के माध्यम से जो करे उसका नाम माया माकंड मुनि में उस माया का भी दर्शन किया माया का दूसरा स्वरूप है कि जीव का स्वरूप है सचिव आनंद जीव है आनंद भी अत्य होने के कारण भगवान की माया शक्ति इतनी बलवान है कि वह अनु जीव के चित स्वरूप को आनंद स्वरूप को कहीं है और जीव में भी अत्यंत न्यूनता है है तो जीव विराजमान आनंद और अनु सत्य होकर के वो विराजमान है और उसके माया उसके आनंद गुण और सतुगुण का पालन करके उसका जो है वो शब्दों को भी सीमित करके और ज्ञान और आनंद इनको और आनंद सब ज्ञान और आनंद इनको सीमित करके उसको है और जीव में यह भ्रम उत्पन्न कर देती तो है कि मैं शरीर ही हूं मैं माया हूं मित्रों भगवान ये ही दो वस्तु दिखा दिखा रहे भगवान इनको भक्ति का वरदान प्रदान करके और अंतर्धाम और भक्ति तुमको प्रदान कर रहा हूं ये कहते हैं मारि श्री भगवान श्री बद्री नारायण नंद नारायण ये अंतर्धाम हम गए चले माखंड मुनि अभी तक तो सावर्त ये दर्शन कर रहे थे कि सर्वत्र हरि का ही ध्यान कर रहे थे देखते हैं कि चारों ओर से समुद्र उप्रह माकंड मुनि के हृदय में माया खुशी माखंड मुनि मंदिर विचार कर रहे हैं अच्छा हुआ कि सारा जगत गया मेरा आश्रम देखो थोड़ा तो ऊंचाई पे है इससे बच गया और मेरी का ममता सोई माया की लेकर आई और वो मातृ में आश्रम को भी मातृ में सृष्टि में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिसने प्रलय का दर्शन किया हम प्रलय का साक्षी नहीं हो सकते पर मुनि ने प्रलय का भी दर्शन किया फिर प्रलय के बाद में मात मुनि ने सृष्टि का भी दर्शन किया मात माया समुद्र में के समुद्र में रहे हैं। ने ने मुनि आश्रम को दिया। सारा संपूर्ण संसार जगत उस समय समय डूब गया है। ने ने मुनि मुनि के भी फिर उस माया समुद्र की भर में ही कभी अनुभव कर रहे मेरी सृष्टि हो रही है सृष्टि पर मेरा भी जन्म हुआ मुझे सुख मिला मुझे दुख तो मिला मुझे रोग हुआ ए, पीड़ा मुझे पीड़ा की लाभ हानि कभी कोई मदद इनको हम बांट सकते हैं आज आद दैनिक आदिभतिक और आध्यात्मिक आज दैनिक का तात्पर्य है ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाली देव के द्वारा प्राप्त होने वाली आधुनिया जैसे सर्दी गर्मी वर्षा ये आप देव आध्यात्मिक का तात्पर्य है सुख दुख मन मन के द्वारा अध्यात्म कहते हैं मन को मन के द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुख दुख सुख है मातृ पच्चीस पच्चीस नौ ऐसा मातृ मु वर्णन आए पची दोन वहा जहाँ एक वस्तु का वर्णन करके शेष सारी वस्तुओं का वर्णन करें तो भूख प्यास इनका भी मार्कंड माकृंड मुनि हजारों वर्षों कर तक विचरण करते रहे और उस प्रलय स्थिति और संभाव इन तीनों के साक्षी लेकिन है मुनि को ही एक बात हो कि ये जो प्रलय हुआ ये प्रलय सबके लिए नहीं हुआ इस प्रलय का दर्शन केवल माकंड मुनि ने ही किया सब सबके लिए नहीं कि माकृंड मुनि ही इस प्रलय का दर्शन करा ठाकुर ने उनके वरदान के अनुसार अपना जो ब्रदार का दर्शन क्योंकि प्रलय के भी साक्षी इसलिए उनको मन में एक विचार आया कि इस जगत का जो मैं दर्शन कर रहा हूं वो मैं जी को तो इस जीव और जगत इसकी रचना करने वाला कौन है कष्टों को आते बाते, बाते कभी के में मातृये विचार आया कि इस जगत का रचना का जैसे ये विचार किया क्योंकि ये माया के कारण तो समुद्र ये माया के प्रभाव से ये तो आशीर्वाद का प्रभाव है वरदान के प्रभाव के कारण मात को माया कहीं अभिभूत कर रही है माया अपने प्रभाव के कारण कर रही है इसलिए के विचार आया कि इस का मातृंड है वैसे ही श्री मातमुनि ने एक तापू देखा निद्रोह को तम दलशे तम कल शुरू था वहां पर बटका वृक्ष देखा का जो पेड़ है उसका दर्शन किया जिसके पत्ते बड़े हो रहे और उस बट पत्र पत्र पुत्र पुट में में एक दोने पत्ते के भीतर पत्ते के एक दोने में एक बाल है मार्कंडनि देख करके को मार्कंड ज्ञान हो गया देखिए कहानी एक अलग है और कहानी के भीतर जो अह है वो सिद्धांत आचार्य का वो समझना कहानी सबको पता तो मार्कंडनि ने, ने जब ये जाना के आश्रय पदार्थ हो प्रभु ये संपूर्ण जो बटवृक्ष है ये बटवृक्ष की समय आश्रय पदार्थ में श्री बालूकुंद का दर्शन किया माधुरी मुनि जान ले कि जीव और जगत इन सब का आश्रय श्री कृष्णचंद्र है अब भगवान के अनंत अनंत गुण में वैभव का दर्शन कर लिया है माधुरी मुनि ने, ने, ने पर तो आज माधुरी का दर्शन था सुंदर नील बढ़ने काजल का डिठोना न्याया शोभा को प्राप्त हो रहा है हथियमी के और पलथली में सुंदर काजल के हप्पा न्याय शोभा को प्राप्त हो हुए कमल में रेशमी डोरा में बधी हुई सुंदर चौदह घंटे का आपने धारण कर रखी है धारण कर रखी है सुंदर लकड़िया बिखर है सुंदर गोलोचर का किला हाथों में सुंदर आपने मोती की पहुंची काले पोत के साथ में गुथी हुई उनको दी बाध रखी है धारण की हुई है भैया गोल बटोर आपका शिलन जहां कमर और जंगा ये दो अलग अलग नहीं दिख रहे हैं जहां एक से दिख रहे हैं कमर और जंगा दोनों का भाव एक सा जहां दिख रहा है और आपने आपने बाई चरण को दोनों हाथ से पकड़ रखा है तो दोनों हाथ से पकड़ करके मुख में लेकर के चसुर चुसुर, चुसुर चुस रहे हैं विचार कर रही कि जो आता है वो बेटे चरणों को मांगता हुआ देखो तो सही इन चरणों में क्या स्वाद है इसलिए अपने चर्णों को को अपने हाथ से पर पकड़ के ही जान गए मानके पता लग गया श्री बाल ही यही संपूर्ण अनंत अनंतपुर ब्रह्मांडों के चिंता मैंने दर्शन किया और अनेक एक ब्रह्मांड का मैंने दर्शन किया ब्रह्मांडों का दर्शन किया सबके आश्रय पदार्थ यही है सृष्टि के पहले भी जो रहे सृष्टि के बाद में भी जो रहे और जब सृष्टि है तब भी जो विराजमान हो उस पदार्थ को कहती है आश्रे। वे आश्रय पदार्थ यही इस बात को महाकेंद्र मुनि जान महाकृंद मुनि के मन में अब एक विचार आया कि ठीक है ये जगत के निमित्त कारण है उपादान कारण भी है अभिन्न निमित्त मददान तो कारण है ये पता लग गया कि अभिन्न मृत्युपालन कारण है और अभिन्न मृत्योपाल होते हुए ये जगत टिका किस पे और ये भी किस पे टिकी होती है अब ये इतने अच्छा वह कहां टिका हुआ है जैसे मातृ मुनि आवश्यक होकर के श्री बाल मुहूर्त की ओर बढ़ गई वैसे ही बाल मुक्त ने भीतर की श्वास और मार्कंडेय मुनि भूने की तरह से जैसे हाँ किसी फूल के भीतर घुस जाता जाता है और उसमें से निकल जाता है और निकल ऐसे ही श्री मार्कंड उदर्प जाकर के उदर उदर भगवान ने श्री मार्कंड को भी देखा माया समुद्र में भी देखा श्री, श्री भगवान को आश्रय पदार्थ के रूप में देखा और आश्रय पदार्थ को आप को उस उदर के भीतर देखा और वहां पर हिमालय पुष्प वहां निचाश्रम हिमालय का भी दर्शन किया पुष्प वहां तो नदी का भी दर्शन किया जिसमें तत्व बह रहे थे अपने आश्रम का भी दर्शन किया और अपने ऋषियों का भी दर्शन किया सारे ऋषियों से जो बात करना चाहे राधे श्याम कैसे हो पाए राधे श्याम हो रही है कुछ बोलना बोलना चाहते ऋषि में कुछ कह इतने में उस बालक ने बाहर की श्वास माध्यम मुनि फिर से जल में आ बालक ने श्री बालकुंद ने छह बार श्वास लिया और छह बार श्री माध्यम मुनि भीतर गए और बाहर आए इस प्रकार माध्यम मुनि ने, ने सप्तक जीवन में ला मातृ मुनि के विषय पर छोटे है तो इसका मतलब है समकालीन ऋषि में रहने चाहिए सात कल तक पंत ऐसा नहीं है वो है, वो प्रलय केवल को दर्शन हो रहा है हमसे छोटे हैं हम तो बहुत बड़े हैं शौक तो बहुत सूर्य अवस्था में बहुत छोटे है और छोटे से भी बड़े बढ़कर के भी शर ऋषि सुनते हैं और कृषि के एक मार्केटिंग ऋषि कह रहे हैं तो ये जो प्रलय केवल माकरण भूमि में देखे स्वमीकाशोर में किशोर प्रश्न भी यही था कि मारे हमारे सामने अभी तरह कोई प्रलय हुआ नहीं माकंडूमि की सप्तक की आयु कैसे होगा ये शंका थी तो ये शंका का समाधान ने छह बार श्वास ली और छह बार श्वास छोड़ ऐसी स्थिति में सात बार मार्ग मुहित होकर जगत का दर्शन हुआ और माकंड जान ले जगत के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र यदि उपाय है तो वो था था करना था। था। रहा। है। ये निर्णय के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप देखा जगत का कारण कौन है जगत पर स्थित है जगत कैसे परिवर्तन होता है उनकी श्वास उनकी भूगतिमा के द्वारा परिवर्तन होता है और जगत से मुक्त होने का संसार के जन्म मृत्यु से मुक्त होने का यदि कहीं कोई उपाय है तो वो के चरणों का चरणों का आश्री है इस प्रकार संबंध तत्व तो प्रयोजन पदार्थ प्रेम कृष्ण सेवा और अवधय पदार्थ साधन भक्ति और आश्रय पदार्थ में तीनों तत्वों का भगवत तत्व तो, जीव तत्व तो, और जगत तत्व जीव को जैसे बंधन की प्राप्ति हुई उस बंधन तो का तो कारण माया है। इन सारे सिद्धांतों को मातृ जब प्रत्यक्ष रूप में क्रियात्मक रूप में प्रयोग करके विज्ञान प्राप्त किया इसका नाम विज्ञान अनुभव जन ज्ञान अनुभव करके जब भगवान हाँ को ही ज्ञान विज्ञान का सार करके मात ने देखा है तब निरूपण किया आहा अब उपासक उपास तो उनकी आराधना के को तो तप करते तो हुए बहुत समय हो गया और एक दिन केदारनाथ भगवान श्री शिव पार्वती जी उसी मार्ग से मदर होकर विचरण कर रहे हैं पार्वती जी श्री शिव जी से पूछ रहे हैं ब्राह्मण बहुत धनों से तपका रहा है चलो आप सबको विभूति देते दे हैं इसको भी कोई विभूति दे जा कि अरे पार्वती ये मोक्ष पर्यत को नहीं है क्योंकि इनको श्री गोविंद के चरणारंभ में की प्राप्ति हो गई है इनको आत्म मुक्ति भी नहीं चाहिए परमो लाभ ये ही सबसे बड़ा लाभ होगा कि वैष्णव के साथ में कुछ देर भगवत चर्चा होगी वैष्णव का दर्शन वैष्णव का दर्शन करने का लोग भगवान शिव में भी बहुत ज्यादा और शिव जी भड़बड़ाते बोलते हैं कि कहीं कोई वैष्णव मिल गया है तो उससे दो घड़ी के लिए भी कहीं सत्संग हो गया और अपने तरफ से जैसे पेट में मनोर उठती रहती है कि कोई वैष्णव मिले तो मेरे हृदय में जो भगवत तत्व है उसका उसके सामने बर्तन कार्टून होगा ही गुरजनों की एक स्वभाव होता है कि अवसर देखा और यदि किसी रुचि है तो उनका बोलना शुरू कर देते हैं कई कई बार ऐसा होता है कि उनको ये कोई ये सुनना चाहता है कि उनके हृदय का जो तो आवेश है वो उनको प्रेरित करता है कि चलो उपदेश व्यक्ति संसार में डूब रहा है यदि कोई पुकारे तो जैसे समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और यदि कोई तनिक पुकारे तो वो वो तुरंत ही रक्षा की सामग्री लेकर के तुरंत ही समुद्र में कूद पड़ेगा उसको बचाए बचाने के लिए चला जाएगा किसी प्रकार ये संत गण श्री गुरुदेव वे भी हैं घाट किनारे देखते रहते हैं कोई पुकारे तो तुरंत ही उपस्थित हो जाएंगे तुरंत उसकी सेवा करने के लिए पहुंच जाएंगे तो, तो, जाएं तो, तो श्री शिव जी पहुंच गए और वहां पर तो समाधि लगी हुई है और श्री कृष्ण रूप का ध्यान कर रहे हैं ध्यान सर्वत्र का दर्शन कर है। रहे हैं श्री भगवान ने मन विचार किया महादेव बाबा आए हैं सत्संग के लग रही है समाधि अब ये समाधि हो जाएंगे तब भी खुलने वाली नहीं है सृष्टि यदि परिवर्तित हो जाएंगे तब भी खुलने वाली नहीं है सप्तल के आयु तुम्हें हो ही गई है सात कल्प तो व्यतीत हो गए थी और छह बार छोड़ी तो सात कल का दर्शन तो कर ली, और कितने तो हो क्या? कर गया इसलिए श्री प्रभु ने कृपा करके श्री शिवजी के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और श्री मार्कट मुनि के मनोरथ को भी पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने स्थान पर शिव का दर्शन कर अंश कृष्ण हैं अंश अंश की सामर्थ्य नहीं है कि अंशी को हटा करके वो अपने स्वरूप में समाधि में लगी हुई है वो शिव कृष्ण स्वरूप की समाधि में लगी उस उत्कृष्ट स्वरूप में शिव का स्वरूप आ नहीं सकता तो भगत भगत इच्छा नहीं। के नहीं के कारण, कारण, इच्छा श्री कृष्ण ने जहां वायु मुक्ति का ध्यान कर रहे हैं वहां पर जगह लिख रहा है तो क्या हो रहा जहां गोलोचंदा का ध्यान करें, दे रहे वहां पर नागराज कंध में लिपटे हुए दिखे जहां आभिषणों का ध्यान करें, रहे वहां पर बाजू बंद में बहे हुए सर्प दिखे जहां पीताम का ध्यान करें वहां दिखे घबरा करके गोपाल जी कहा बोले उसने गुरु त्रिमुखी के गुरु, गुरु भगवान शिव का जब दर्शन किया तो जान गए कि शिव प्रभु ने ही अपने वैभव का मुझे दर्शन कराया है नाम सामने प्रणाम किया हैूप भट्ट स्वरू जो दुर्ग निराकार होकर के नित्मा है करके आपके एक है जब आप अपनी निज शक्तियों का प्रकाशन भी करते हैं तेजमूप होकर के ही विराजमान है होकर के, अपरिच्छ होकर के जब आप विराजमान हैं, तो परिचय और परिच्छेद अभाविक आपका विश्व है वह शुभ भट्टारक स्वरूप निर्गुण धरा मनमानीश्वरम सच्चनारण जिनका श्री रामायण जी में वर्णन किया गया दराकाश स्वरूप वही दराकार स्वरूप धारण कर लेता है अर्थात कृपाशक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है तो वही अलिंग लिंग बनकर के विराजमान होता है आपका भी दूसरा स्वरूप वह सदाशिव शिव स्वरूप है पर शिव शिव है शिव गुरु ग्रहण है और ज्ञानी जन्म शिव इत्यादि भावना करते हुए उन शिव के साथ में भी सायज गुरू भी प्राप्त करके ग्रह कभी की भावना करते हैं हम ब्रह्माष्टमी की भावना करते हैं कभी शुभ की भावना करते होंगे विराजमान है वो माया से परे है और वहां पर शिव रूप में जो गणपति विराजमान है जो उमा विराजमान है जो शिव का शिव तीसरा जो स्वरूप है वो तीसरा स्वरूप है शिव शक्ति स्वरूप अर्थात आप कभी अपनी इच्छा से जब त्रिगुणात्म का, का माया का स्पर्श करने कर के शिव स्पर्श कर लेते विष्णु केवल माया को देखते हैं, शिव हैं सच्चिदानंद माया को छू लेते हैं ब्रह्मा त्रिगुणात्मक ये तीनों जानता है ब्रह्मा त्रिगुण मय है शिव त्रिगुण मय को नहीं है वे स्वरूप सच्चिदानंद है पर माया को जान बुझ करके छू लेते स्तुति करते हुए शुरू तत्व का, का।, करते का करते हैं कि जैसे दूध यानी दही को छूरे खटाई को छूने मिल जाए तो वह भी खता ही हो जाता है वही दही बन जाएगा अब वो दही बनकर के खटाई के काम में तो आएगा पर उससे यदि कोई चाहे बना तो नण इसी प्रकार यदि शिव शक्ति की समाराधना की जाएगी तो शिव शक्ति की समाराधना करने पर साधक को भोग मिल जाएगा और भगवान ने इन शिव को आशीर्वाद प्रदान किया वरदान प्रदान किया कि जाओ तुम्हारी जैसी इच्छा है उस इच्छा के अनुसार जगत में मेरी प्रसिद्धियों की होगी जितनी तुम्हारी प्रसिद्धि होगी और शिवालय में जितनी भीड़ होती है उतनी ही विश्व मंदिरों में भीड़ नहीं शिवजी ने को भगवान के बरदान दिया कि मेरी अपेक्षा तुमको तुम्हारा प्रभाव तुम्हारा प्रचार जगत में अधिक शिव उस समय सृष्टि पालन संभा विग्रह और अनुग्रह इन पांच शक्तियों से युद्ध हो ग्रह की शिव जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए तीन प्रकार की शक्तियों को अपनाते हैं ये तीसरा है। तीसरा जो जो है, एक था था जो है वो चला है शिव दूसरा वो चला इस समय जो वर्ण चला है वो है शिव शक्ति वो शिव शक्ति वाला जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप जो माया का स्पर्श किए गए है स्वयं भी जिनका शरीर शिव जी का का का के कारण का का और अपने उपाधि क्योंकि उन्होंने माया माया को है इसलिए करेंगे शिवजी के मंदिर में शिवजी को भी दुख भी है कि मेरे मंदिरों में भीड़ तो खूब है जो आए वो मेरी देहरी मेरे अरघा को आए, हुआ तो प्रार्थना करता हुआ आए, परंतु सब सब स्वार्थी आ रहे हैं एक से झोली भर दो मेरी झोली भर <laughs> तो ये प्रार्थना करने के लिए खूब भीड़ है इसलिए शिवात्म में खूब भीड़ है परंतु कोई परमार्थ शिव की जो इच्छा है वो शिव की इच्छा उनको जानते वाला आता है जिसके के के किसी से एक के लिए भी जान बुझ करके प्रचेताओं के पास में अच्छे खा से तपकर रहे फिर भी शीणा बजा करके उनको जगा रहे और उपदेश के रहे तो ये उपदेश देने की भी जो उसमि में उद्देश्य का शिव मिले और कुछ नहीं हो तो पार्वती करेंगे उपदेश देने का बड़ा शौक है क्योंकि जो हृदय में आनंद की लहर उठ रही है जब तक उसे आ नहीं जाएगा बाढ़ा नहीं जाएगा तब तक को संतोष नहीं मिलता है तो विश्व अनुग्रह करने के लिए तीन साधनों को अपनाते हैं एक साधन है आर आर आर है है जीव से बना आ समुद्रवाची शब्द जो है आग। आग बनेगा। के बनेगा। मैंने आग उपाय जीव अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रयास करेगा एफर्ट्स करेगा मैं भी भगवान का गजन कर के द्वारा दूसरा उपाय जो है वो है अब गुरु जी के द्वारा उसको मंत्र मिला, तो कहा पर बैठकर के करू कौन सा मंत्र जब मंत्र का भी कैसे विनियोग अंगस अंगन्यास कर, अंगन्यास करके करूं तो मंत्र और भी ज्यादा प्रभावशाली हो उसमें कहीं बाहर से उसकी बाधाएं नहीं आए इसलिए वो पवित्र होकर के अमरन्यासन्यास के साथ में विधि के साथ में नियम के साथ में वो करता है साधक की अपेक्षा शक्ति के ऊपर जाकर रहे कौन से स्थान पर कौन से मुहूर्त में कौन से मंत्र का जप किया जाए योग शास्त्र में सातों पाय ज्यादा बने कम काम में आठ उपाय के ज्यादा बने और में तीसरा उपाय है शाम्भव कि शंभू के, दिया के दिया द्वारा दिया गया उन भगवान शिव के द्वारा दिया गया उपाय मान कृपा कृपा के द्वारा उपाय तो वे ये तीन उपाय अपना ग्रह विराजमान होते हैं आलत सात और शांति इन तीनों के द्वारा जीव के रूप में शिव विराजमान ये हो गए तीसरा स्वरूप और शिव का चौथा जो है वो शिव का चौथा स्वरूप है वह है रुद्र स्वरूप जो प्रलय करने वाला है श्री शंकर में शेर कर रहे हैं भगवान के श्री से ही कार, में जो शय कर रहे हैं उनके श्रीअ से ही क्या है रुद्र प्रकृति है और विज्ञान है रुद्र महाप्रलय में प्राकृतिक प्रलय में संपूर्ण सृष्टि के तत्वों को स नास कर देते हैं और तब जितने भी तत्व तो हैं वे अपने अपने कारणों में जाकर के लिए अग्नि में अग्नि मिली वायु में वायु मिला आकाश में आकाश मिला तामस अहंकार में सात्विक अहंकार जो है मन वो सात्विक अहंकार में मिला इंद्रियां वे राजस अहंकार में जाकर के मिली अहंकार मन में जाकर के मिला अः अहंकार जो है वो महातरत्व में जाकर के मिला जाकर के कहीं जो मूल प्रकृति है उसमें मिला मूल प्रकृति कहीं नारायण का आश्रय करके के गिरंग काल में मिला काल नारायण का आश्रय लेकर के तो कारण का में कार्यों का लय हो जाना इसका नाम लय तो रुद्र लय रूप रुद करने वाले विचार स्रोत तो माध्यम ने इस प्रकार जब भगवान शिव की आराधना की शिव बड़े प्रसन्न हुए शिव कह रहे हैं आहार जो आश्रय पदार्थ रूप में श्री बाल मुकुंद की मधुमा का आश्रय ग्रहण कर चुका है से भगवान का दर्शन किया और उनमें भी श्री नामक जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य श्री ऐश्वर्य मुख्य प्रधान है श्री ऐश्वर्य का जिन्होंने दर्शन किया है और उस बाल की शिव का दर्शन करते हुए जो विराजमान है और उनके साथ में भावनात्मक लौकिक भाव स्थापित करके जो विरा चाहती है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के साथ में रात संबंध स्थापित किए हुए और उसको सर्वश्रेष्ठ करके मानता है ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए कहीं ऐसा तो के काल के प्रभाव से इसको कहीं कवन कर जाए इसलिए श्री शिव ने अपनी तरफ से दो बरदान दिए एक तो बरदान दिया कि पुराणाचार्य तुम पुराण के आचार्य बनोग महाकंड पुराण के तुम आचार्य बनोगे और तो पुराण के आचार्य बन करके नजा कितने महत्व का संबंध तत्व ये तत्वों इन तीनों तो तो तो तो का और बाती। बाती तो का करोगे कल्याण होगा के आचार्य बात कि ऐसा व्यक्ति चिरजीवी होकर के विराजमान हो तो न जाने कितने जीवों का कल्याण अभी तो मैंने बालक के श्वास लेने और छोड़ने में श्वास विश्वास में इनको सात कल्पों की आयु के सुख दुख इनको भोजना दिखा दिया और इनको कल्प आयु की प्राप्ति होते पर तो, अब जिस कल्प में ये विराजमान हैं इस वर्तमान परिमंदर में भी ये चरंजीव होकर के हो इस मर्मतर में भी वे चरंजीव होकर के विराजमान इसलिए अष्ट चरंजीवियों ने ने ने बलि व्यास पर आज वे चरंजीवी होकर चरंजीवी होकर के चरंजीव होकर के कृष्ण सेवा करते हुए भाव भाव के द्वारा पूजन पूजन करते करते-करते हैं, करते करते हैं ही पूजा पूजा प्रेम में को भी भूल जाते स्नेह स्नेह के प्रसर मान्य प्रभाव में दूर पेड़ तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि विस्मृति ही एक स्मृति है उनका स्मरण होना यहाँ के कारण में ध्यान रहे श्री प्रिया भी जब मूर्छक होती है उनकी मूर्छा कभी भी तमोणात्मक नहीं है उस मूर्छा में भी सना प्य का स्मरण विराजमान है वो विशुद्ध सत्वात्मक मूर्छा ही श्री प्रियालाल जी वो तमोरा हम लोगों की भी मूर्छा है जो इनकी नीत शिशु थी वह परम गुणात्मक है और ये इनकी जो नींद है वह मारती है इसी प्रकार शिव गो जो कह रहे हैं इस ग्रंथ की प्रेम बचन की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो मूल है वो तो लिखे हैं श्री रोदी का जो समय है तो तो समकालीन है श्री और उनके पुत्र के तो ये एक पीढ़ी पीछे परंतु तो इस जो ग्रंथ इसमें प्राय जो प्रमाण दिए उन सारे प्रमाणों में या पर कहीं कही या कहीं कहीं के जो प्रमाण दिए वे प्रमाण सर्वत दिए तो बहुत स्पष्ट है पर कहीं प्रमाण उनको देते हुए अनुप्रेट नहीं करता है इसलिए कभी कभी अपने प्रमाण भी दे दिए अपने प्रमाण देने पर वे दिया तो गया है कभी अपनी कृति उनको अलग से प्रणन किया जाए तो वो तो अपने तो जहां आचारों की एक बहुत बड़ी विशेषता है वैष्णवाचार्य छल नहीं करते हैं है, है। है, है, है, इन सारे श्लोकों को दिया पर तो जहां तो नाम नहीं देते हैं वो उनके अपनी अब टीकाकार भी कई बार ऐसा होता है कि टीकाकार भी जब इन बच्चों की टीका करते हैं उन श्लोकों की टीका करते हैं तो उन श्लोकों की टीका में वे अपने प्रमाण भी देते दे। हैं और उस प्रमाण देने में कभी घागे हो जाता है कि कौन सा प्रमाण को श्री हस्तोत्स का है और कौन सा प्रमाण श्री अद्भुत जी का है है अद्भुत तो अद्भुत का प्रमाण देते हैं और प्रमाण देते हैं तो कई बार ऐसा घालमेल हो जाता है और घालमेल होने पर कभी कभी एक धन पैदा हो जाता है जैसे घर में धर्म इसमें भी प्रमाण दे रहे हैं कि जैसे श्री विश्वनाथ चकुवर्ती जी ने तालमेल करो दिन में कहा कि तालमेल करो युद्ध धर्म मर्या राधा माधवी और जो कर्म दो चक्रवर्ती जी का प्रमाण दे रहे हैं जी जी और श्री इनके समय तो साढ़े पांच 200 वर्ष पहले पांच सौ वर्ष पहले पांच सौ और श्री विष्णु चक्रवर्ती जी का जो समय है वो तो इतना बड़ा अंतर है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका में जो उन्होंने वंदना की है उस वर्णना का उदाहरण यहां पर दिया गया तो वो जो उदाहरण है इनको बड़ी सावधानी से कहीं समझना पड़ेगा कि कौन से उदाहरण टीकाकार के हैं अद्भुत के हैं और कौन से उदाहरण उनके हैं और ऐसी स्थिति में कभी कभी टीकाकार के जो उदाहरण है उनको ग्रंथकार का उदाहरण के करके ऐतिहासिक प्रमाण के साथ में अभी छेड़ की जाएसा इस ग्रंथ के साथ में बहुत ज्यादा हुआ के टीकाकार के प्रमाण को ग्रंथकार का प्रमाण समझ करते कई उनको कर जो तीका का है, उस तीका तो का को मूल टीका जबकि और का इन दोनों के समय में बहुत पीछे तो के जो उदाहरण वो उदाहरण कह बहुत परवर्ती जो कर्मी है उनके उदाहरण वहां पर उदाहरण के रूप में भी किए गए जब ग्रंथकाल का मूल ग्रंथकाल का अदे अदे तो जो समय है वो श्रीमद महाप्रभु के लोग आजकल तो करीब करीब तीस वर्ष में पीढ़ी बदलती है पर उस समय तो 20 वर्ष की पीढ़ी बदल गया 20 वर्ष में नई पीढ़ी आ जाती तो 20 वर्ष का अंतर था परंतु इतना जो अः इतना बड़ा जो अंतर है वो तो अंतर बहुत बड़ा अंतर है तो वो उसे उससे सावधानी से इस ग्रंथ के को पीकाँ उदारों समझना चाहिए और इतिहास के साथ में छेड़खानी करते हुए इस ग्रंथ का बड़ा दुरुपयोग किया और किसी के ग्रंथ को किसी का ग्रंथ बताने का इस ग्रंथ के आधार पर तो ये तो तो तो पर इस के इस ग्रंथ को का का प्रयास है। उनके बहुत सारे ग्रंथ उनको चुराने का और उन ग्रंथों को तो कहीं उस जगह करने का बहुत प्रयास हुआ और वो प्रयास निरंतर कर चलता तो उसमें जहाँ दिखाया जाता है वहां तो पर ग्रंथकार की पंक्ति है।, है और कभी कभी तथा ऐसा कह करके वो वो ही पंक्तियां हैं वो का की पंक्ति तो गंध के संगलन और विराधन के साथ में एक अलावा आसमान। तो प्रत्याहति मनुष्यां विषय को यस्मिन मनोध्यते बालास और विशेषित ध्येत्र प्रत्याहति माता मना यशस्कूल लालाय अंतर में ज्योति समुक्त जाते मुख्य और वर्तमान से तस्य व्यान दुष्क्रांत के माता अनुष्य। श्री, की कह रहे हैं यहाँ पर नांदी मुखी जी और मासी जी से कह है। कि रहे हैं क्या बताऊ मेरी सखीशी राधिका की दशा जो है वो उनके हृदय में श्री श्याम सुंदर ऐसे बैठे हुए हैं क्यों श्याम सुंदर को वो दिन भर झगड़ा करती रहती है क्या अरे चल चलो क्यों मुझे हैरान कर रहा है मेरी कैसी कल्पना होती है मेरी कैसी विडम्बना होती है मेरे हृदय से निकल गया कब तक मैं कल्पनाओं में झेलूंगी सास नंद जगत इनकी जो तेरी दृष्टि है उसको मैं कब तक सहन सहन कर लूंगी अरे चंचल क्यों मुझे हैरान करता है दादी की बात है जिन कृष्ण की एक छवि कभी बंद करने पर आ जाए और आँख बंद करने पर यदि लाल कभी धब्बा दिखने लग जाए तब भी आदमी बात प्रसन्न हो जाता है कि चलो अभी समाधि में दर्शन को तो नहीं बोल रहे हैं पर समाधि के दर्शन का कहीं पूर्वाभाष कहीं तो नहीं है और का गरा जब जाकर के के वो जो धब्बे धब्बे हैं वे ही कहीं कहीं आकृति रूप में उसका इस तरह से रूप का ध्यान करते हैं तो मुनि मुनिक्षण मुनि जन एक क्षण के लिए विषयों से मन प्रत्याहित अपने मन को लौटाते हैं प्रत्याहार करते हैं प्रत्याहार विषयों की ओर जाने वाले मन को जबरदस्ती हा करके वापस एक स्थान पर लाने का प्रयास करना उसका नाम है प्रत्याहार यह नियम प्रत्याहार धारण का ध्यान विषयों से और कृष्ण में लग जाए अब पर तो लगता नहीं है दिशाते धारण करने की इच्छा करते ये फिर धारण करने की इच्छा मात्र में करते हैं। तो इस बालक को देखो मेरी सखीश राधिका को देखो कि बाल विशेष तथा प्रत्या कृष्ण जो उसके हृदय में आसन जमाए हुए बैठे हैं उन कृष्ण को दुत्कार करके हटा करके यह विष्णु में चित्र लगाना चाहती है योगी तो विषयों से क्षेत्र को हटा करके एक क्षण के लिए कृष्ण में लगाना चाहते हैं परंतु बाला असल ये का विशेष विषयों में अपने मन को लगाना चाहती है प्रत्याहार की मन अपने मन को कृष्ण से दूर करना चाहती है हाँ, आश्चर्य की बात है कैसा ऐसा भाव है कि लवाए हंत रे योगी घटे पूरा कृष्ण नहीं दिखे उनकी मात्र ही दिख जाए पर दिख जाए, जाए। तो स्पूर्ति का लव मात्र प्राप्त हो जाए उसके लिए योगी स्वरूप योगी उत्कंठित रहता है पर ये उन उन को को देखो देखो हृदय से धक्का देने करके चाहती है है अरे चल चल दूर चा, दूर जा जा क्यों क्यों बैठा हुआ मेरी की तरफ ना करवाना चाहता है ऐसा कहकर के दिन रात एकांत में यह बड़बड़ाती रहती है तो किससे बात करती है कि तू मानेगा नहीं इतना तू निर्द इतना तू हटी क्यों हो रहा है अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे मेरे से जा ऐसा कहते हुए हृदय श्री कृष्ण को हृदय से बाहर निकालना चाहती है इतनी सुंदर जिसकी स्पूर्ति को प्राप्त करने के लिए योगी समाधि लगाते हैं यम नियम आसन प्रणाया धारणा ध्यान समाधि सारे लोगों को करते हैं और उनको यह अपने से वापस चाहती है, है। तो प्रेम की इतनी अधिकता है कि अधिकता में वो सखी विस्मरण कर, करना चाहती है पर जो जो विस्मरण करती है जो जो स्मरण तो यही है श्री नुकुंजी की बाह्य दशा अर्धबाह दशा और अंतशा जैसे हम साधकों की स्थिति में कभी शरीर है एक बीणा साधक का अपना जो अंतकरण है अंतचिन्हित रूप वो है वैनिक जैसे एक बीणा बजाने वाला बजाने के पहले घंटों उसकी खूटियों को मरता रहता है जैसे कोई तबला बजाने वाला घंटों तबले को थोड़ा पीटी करता रहता है बजाना शुरू नहीं करता पर जिस समय उसके हृदय की मेलोडी वहां इंस्ट्रूमेंट की मेलोडी के साथ में ट्यून कर जाएगी तब तो जाकर के वो बजाना शुरू करेगा और तब वो बातें में इंस्ट्रूमेंट में जो बजाएगा वो सीधा उसके हृदय के तार को झंडित करेगा यदि तबला जा रहा है कहीं और उसका हृदय का राग है कहीं तो तबले या बीड़ा का जो स्वर है वो हृदय के तार को झंडित नहीं करेगा जो हृदय का तार है वह हृदय का राग राज वह बीड़ा पर रखनी होगा इंस्ट्रूमेंट पर रखने जितना भी ये माला की जा रही है संख्या की जा रही है ये संख्या क्या है या संख्या अपने हृदय के राम को शरीर के साथ में करना। जब त्यूर्ण हो जाएगी तो स्थूल शरीर के द्वारा की गई जो स्वरूप सेवा है उपकरण तो की सेवा वह दुग्ध की सेवा बन जाएगी और जो दुग्ध की सेवा है वही शरीर शरी तो में में और से एक इसे शुरू के उन्होंने दिया कि हो जैसे वीरा इनका जब ऐक्य हो जाता है तो यथावस्थित शरीर का कि सेवा वह अंत शरीर में पहुंच जाएगी और अंत शरीर में जो कुछ भी सेवा की जा रही है शरीर में उन दोनों शरीरों को एक करने के लिए जितनी भी संख्या है और, और दिया ये भजन सारे नियम ये उसको एक कर के लिए तत्व था लक्षण जो श्रीमद गुरुदेव ने जिसका बोध कराया उस अंत स्वरूप के द्वारा श्री प्रियालाल की सेवा करना वही मुख्य लक्ष्य है और जो सेवा की जा रही है उसमें भी की की जो सेवा की जा रही है यह भाव होना कि जो निगुन बिहारी है वे ही मेरे सामने साक्षात विराजमान है मैं किसी मूर्ति का दर्शन कर रहा हूँ साक्षात प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ वही <जाको> दर्शन कहीं मेरे हृदय से यह भाव दूर होना ही चाहिए कि मैं जिस श्री अच्छा का दर्शन कर रहा हूँ अर्चन का दर्शन कर रहा हूँ वह अर्चा नहीं है वह साक्षात बोलती ही है इस भाव को ध्यान के साथ और इस भाव को प्राप्त करेगा तो उसकी सेवा राम रूप सेवा हो जाएगी अन्यथा अभी वह बाह्य दशा में ही है और उसकी वो जो सेवा है वह सेवा लगभग अभी कर्म कांड रिचुअल बनकर है रहु तो रि नहीं होनी चाहिए है वो चिन्ह मेरी कमी के कारण वो रिचुअल बन रही है बस तो में कमी नहीं तो है, वस्तु तो वो ही है उस पर्व को मुझे दूर करना चाहिए तो श्री भगवत स्वरूप भगवत सेवा साक्षात सेवा है। ही है यह ही परमपरम लक्ष्य तो बिना बेड़ इन की एकता होने पर वो जो अर्चा सेवा है वो अर्चा सेवा स्वरूप जो होगा कि सेवा और प्रयास यही होना चाहिए अर्चा सेवा जो रहे सेवा चाहिए। कि हम कहीं अर्चा सेवा में नहीं अटक जाए स्वयं सेवा ही बने इसी बात को कहीं हम निरंतर निरंतर सचेष होकर के त्मसात करने का प्रयास करें और जो केवल बाह्य दशा तो यहां पर उससे मुक्त हो और तो में इसी प्रकार जैसे साधक की यह स्थिति है कि उसकी तीन स्थिति है अंतरदशा अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा इसी प्रकार निकुन्न मंदिर में लीला निकुंज जो मृत्यु बनकर है उसकी भी यही स्थिति है कभी श्री प्रिया जी जब अपने परमेश्वर का अपने एटमोस्फियर का जब ध्यान करती है परमेश्वर का ध्यान करती है कि हाय किसी ने देख तो नहीं लिया सास क्या कहेगी जटला क्या कहेगी कु क्या कहेंगी घर में क्या कहेंगे पति मंदिर बोल क्या कहेंगे तो वे फिर वाह कभी जब योग पीठ के भीतर शुक्रिया जी ने प्रवेश कर लिया, तो जब तक योग पीठ में प्रवेश नहीं किया तब तक तो शिवप्रिया को बाहर का ज्ञान है और ये चिंता लगी हुई है कहीं हाल को मुझे देख तो नहीं रहा है छिप -छिप कर के जा रही है। छिप छ लिया योगपीठ में प्रवेश कर लिया उस तो समय फिर शाम सुंदर का दर्शन करते ही सब कुछ भूल जाते और में। और उस सखी रनों को होश नहीं है कि कोई इस के बाहर भी कोई दुनिया उनको बाहर की दुनिया का जो बोध कराया जाएगा कखटी बकरिया या सखी कभी बोध करा करके क्षी में प्राप्त काल के समय जगा करके ये कहेंगे अब प्रभातकाल हो गया है तो ये बोल करके उनको जगाएंगे प्रभातकाल हो गया है तब ये जानेंगे कथडी बदलिया उनको याद दिलाएगी कि ये सफेद केश वाली जतना प्रातः संध्या हो रही है और जहां जटना का नाम लेंगे तब उनको होश आएगा कि नाम की कोई चीज है गुरुजर हैं और उससे फिर वे कुंज का आखन करते हुए तो कुंज के बाहर जा रहे हैं जा रहे श्री निकुंज में है उस समय उनको होश नहीं है जब निवृत्ज में है था। और जब गोष्ठ में आएंगे तब उनको पूरा पूरा होश प्राप्त होगा और उस समय सचिश होकर वेद की मर्यादा इनको आदत देती हुई जब वो योगपुठ के विराजमान है उस समय तो परमस्वीया होकर विराजमान है जब वो में कुंज में विराजमान है तब उनको बह है जब वो नुगुन्ने में और निम्नने में विराजमान है वहां पर उनको था था। दुण में केवल का और सखीगणों का श्री प्रिया का प्रवेश में जितनी भी सखीगण का प्रवेश में भी प्रवेश और चार वर्षों का प्रवेश रस की एक अद्भुत पद्धति को बुद्ध के तो यह बाला होकर के श्या को अपने हृदय से बाहर निकालना चाहती तो यही होकर के गोविंद जय जय गो जय जय गोविंद जय जय Shinaha ramana.